सनत कुमार जी कहते हैं देव ऋषि नारद जी बद्रीनाथ पर ज्ञान यज्ञ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो ध्यान की भूमि है और यहां पर यदि कोई ज्ञान के लिए आएगा वो तो ध्यान में लग जाएगा और जब ध्यान में लग जाएगा तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे इसलिए महाराज यहां से नीचे उतरे अब भक्त तो नीचे कहा नीचे हरिद्वार हरिद्वार ज्ञान की भूमि है और वहां पर ज्ञान को सुनने वाले कहीं ऋषि मुनि आदि रहते हैं देव ऋषि नारायद जी कुमार गणों को लेकर आते हैं भक्तों सुंदर चार बड़े बड़े हासन बनाए कुमार गण उन हासनों पर बैठ गए और वहाँ पर जितने ऋषि मुनि थे वे सब ज्ञान यज्ञ में आ रहे हैं और जो गृहस्थी थे वे भी आए हैं वहाँ पर गंगा मैया की जय हो श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ की जय हो शख बजरे थे और ढोल गुलाल आदि उड़ाए जा रहे थे उस समय सब ऋषि वर विराजमान हो गए कुमारगण कहते हैं कि हे ऋषिवरो हे भक्त जनो हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा कहेंगे जिस कथा को सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षक से कहा था इस कथा को सदैव सुनना चाहिए सदा सेव्य सदा सेव्य भागवती कथा यस्य हरि यवणमातना समाश्रयते समाश्रिय भागवत की कथा को सदैव सुनना चाहिए सुनने से होता क्या है कहते हैं कुमार गण सुनने से भगवान हमारे चित्त में आकर बैठ जाते हैं ये होता है सुनने से और ठाकुर जी यदि चित्त में आकर बैठ जावे तो चित्त तो यहां व जाएगा ही नहीं क्योंकि ठाकुर जी खुद ही चित्त चोर हैं उस समय पीछे से आवाज आई कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के संग उस पंडाल में थाता थैया कर कर नाच उठी जितने ऋषिवर वहां पर विराजमान थे सब ऋषियों ने कहा ये कहाँ से आई है तो कुमारगण कहते हैं हे ऋषिवरो भागवत के श्लोकों से निकली है भक्ति मैया ने कुमार गणों को नमन किया और कहा कि भगवान आपने सब ऋषि मुनियों को सब भक्तजनों को हासन दे रखा है सब आसनों पर विराजमान हैं, भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं भगवान मैं कहा जाकर विराजमान हूं तो कुमारगण कहते हैं कि हे भक्ति जितने श्रोतागण यहां पर विराजमान है तुम सब के हृदय में जाओ लेकिन अकेले मत जाना अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के संग चली जाओ सबके हृदय में बैठ जाओ उस समय भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर जितने श्रोता गण विराजमान थे उन सब के हृदय में जाकर बैठ गई मैंने कहा ने आपको कि श्रीमद् भागवत में जो उत्तर है भागा व इसका अर्थ होता है भक्ति ज्ञान वैराग्य और कृष्ण तत्व यही उत्तर है और यहां पर आपने श्रवण किया कि कुमारगण कहते हैं कि श्रीमद भागवत से ही श्रीमती भक्ति प्रकट हुई और जब भक्ति प्रकट हुई तो कुमारगण कहते हैं कि जितने श्रोता यहां पर ब्राजमान है उनके हृदय में चली जाओ अकेली नहीं अपने पुत्रों के समझ इसका अर्थ यह होता है कि लोग भक्ति तो बड़ी बड़ी करते लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति आपकी हुई मान देव ऋषि नारद जी गदगद हो गए और कुमार गणों को कहते हैं कि भगवान श्रीमद भागवत की कथा से किसी जीव का कल्याण हुआ कुमारगण कहते कि नारद तुम तो जीवित प्राणी के लिए पूछते हो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ने ऐसे जीव का कल्याण किया जिसने अपने जीवन में पाप के अन्नता कभी पुनः ही नहीं किया हो और पाप करने के कारण वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया मर गया लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ने ऐसे जीव का भी कल्याण कर दिया तो जीवित प्राणी के लिए पूछते हो देव ऋषि नारद जी ने कुमारगणों से कहा कि प्रभु अब आप हमें यह बताइए कि श्रीमद भागवत की कथा से कैसे उस जीव का कल्याण होगा भाई कौन था तो कुमारगण कहते हैं कि नारद तुंग भद्रा नदी के किनारे एक गांव था और उस, उस गांव में एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम था आत्मा शर्मा आत्मादेव शर्मा जी बहुत पैसे वाले थे नाम की धन की कोई कमी नहीं थी कमी क्या थी संतान की और इनकी पत्नी का नाम था धुंधली पत्नी से तो संतान नहीं थी तो गाय माता को पाला लेकिन गाय माता भी बांझ उन्हें भी संतान नहीं होती थी अब वृक्ष लगाया वृक्ष लगाया वे भी फल नहीं देता था और बाजार से जो वृक्ष लेकर आते थे वे भी मुरझा जाते थे आत्मा शर्मा ने विचार किया कि संतान बिन जीवन क्या कुछ नहीं इसलिए हम तो आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं आत्मादेव शर्मा जी आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए जंगल में रो रहे थे तो उसी जंगल से भक्तों एक साधु जी जा रहे थे साधु ने विचार किया कि परमात्मा से मिलने के लिए रो रहा होगा इसे राम भक्ति का मार्ग बता देना चाहिए जैसे ही साधु आत्मादेव शर्मा के निकट आए और कहा महाराज क्यों रो रहे हो अरे राम से मिलने के लिए रो रहे हो तो मैं तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताता हूं आत्मादेव शर्मा ने अपने नेत्रों को खोला और साधु को देखा शरणों में गिर गए बोले महाराज राम के लिए नहीं मैं तो अपने काम के लिए रो रहा हूं काम क्या महाराज विवाह कर लिया संतान नहीं है गाय पाला वे भी बच्चा नहीं देती वृक्ष लगाया वे भी फल नहीं देता और बाजार से फल लेकर आते महाराज वे भी मुरझा जाते हैं यही मेरे शोक का कारण है आप हम पर कृपा करें हमें संतान दे दीजिए साधु ने कहा देखो महाराज जी हम तो समझे तुम राम के लिए रो रहे हो हम तो तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताने आए थे लेकिन तुम तो काम भक्ति में लगे हो इसलिए अब अपने राम चलते हैं महात्मा शर्मा जी ने साधु के पैर को पकड़कर धड़म कर कर अपने सर को जमीन पर पटक दिया लहु लोहान हो गए और साधु से कहा कि महाराज आप संतान हमको दे रहे हो के नहीं जब तक आप मुझे संतान नहीं दोगे मैं आपके पैर को छोड़ने वाला नहीं साधु ने कहा ठीक है भैया रोना दोना बंद कर मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूं साधु ने माथे की लकीरों को देखा और माथे की लकीरें पढ़कर कहा भैया रोना तोना बंद कर भगवान का भजन कर इसी से तेरा कल्याण होगा हाथ शर्मा जी बोलते महाराज प्रवचन देना तो हमको भी बहुत आता है काम की बात बताइए कि मेरे भाग्य में संतान है के भी नहीं देखो तो माथे की लकीरों के विषय में हाथों की लकीरों के विषय में और पैरों की लकीरों के विषय में ऐसा बताया गया है कि ये भगवान ने कोई फसूल की हमको लकीरें नहीं दी इसमें हमारा भविष्य है इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी के कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें बदल जाती है भगवान के कीर्तन में नित्य करने से पैरों की लकीरें बदल जाती है और भगवान को माता टेकने से माथे की लकीरें बदल जाती है इसलिए परमात्मा ने जो हमें लकीरें दी इसमें हमारा भाग्य है लेकिन परमात्मा की कृपा से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं साधु ने आत्मादेव शर्मा की माथे की लकीरों को पड़ा और कहा कि महाराज रोना दोना बंद करें आप वन में जाएं भगवान का भजन करें क्योंकि आपके यहाँ तो सात जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं है अब तो आत्मा शर्मा जी को तो चक्कर आ गए अब तो साधु के दोनों पैरों को कस के पकड़ लिया बोले महाराज दे रहे हो के नहीं साधु ने कहा भैया भाग में नहीं है तो कहां से दूं? दे रहे हो के नहीं बोले नहीं है तो कहां से दूं? आखिरी मर्तबा कह रहा हूं देर हो के नहीं साधु ने कहा भैया जब तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो मैं कहां से दूंगा आत्मादेव शर्मा ने कहा ठीक है महाराज मैं आपके सामने अपने सर को पटक पटक कर मर जाऊंगा आत्महत्या कर लूंगा और आत्माहत्या का पाप आपको लगेगा हरे राम साधु ने कहा भैया आत्महत्या करे तू पाप का भागीदारी मैं क्यों बनू तो आत्मादेव शर्मा जी कहते हैं देखे महाराज मैं रो रहा था एक जन्म के लिए और आपने तो मेरे साथ जन्मों की फाइल को खोल दिया संत ने कहा महाराज कर लो आए थे कल्याण करने के लिए राम भक्ति का मार्ग बताने के लिए ये तो काम भक्ति में लगा हुआ है और इसने तो हमको ही फंसा लिया आत्मा शर्मा जी ने जब इस प्रकार से साधु को कहा भक्तों तो साधु ने अपनी झोली से एक सेब का फल आत्मादेव शर्मा जी को दिया भैया लीजिए अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा आपके यहाँ भी लल्ला हो जाएगा अब तो महाराज उनके सामने उछल उछल के नाच रहे हैं श्रीमान आत्मादेव शर्मा जी संसार बड़ा स्वार्थी है साहब यहां पर एक बात कहे बिना आनंद नहीं आएगा उस बात को कह कर ही हम आगे कथा में चलते हैं यहां पर बड़ी काम की बात बड़ी ज्ञान की बात और बड़ी सोचने की बात यह है कि ठाकुर जी ने जब सात जन्मों तक संतान का योग नहीं दिया तो संत महाराज जी ने संतान कैसे इसे दे दी कैसे वरदान दे दिया क्या भगवत कृपा से बड़ी क्या संत कृपा होती है तो आइए भगवत कृपा और संत कृपा की चर्चा करते हुए कथा को आगे लेकर चलते हैं। एक गांव में देव ऋष्टि नारद जी का आना जाना लगा रहता था दो दंपति थे पति और पत्नी नि संतान थे संतान नहीं थी देव ऋषि नारद जी से दो पति पत्नी ने कहा कि महाराज आपका तो बैंकुट में आना जाना लगा रहता है आप ठाकुर जी से पूछना कि हमारे यहाँ संतान का योग है कि भी नहीं देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि महाराज जाएंगे और पूछ लेंगे इसमें कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं देव ऋषि नारद जी ठाकुर जी के पास गए ठाकुर जी को नमन किया देव नारद जी कहते है कि भगवान आप हमें ये बताइए हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं पति पत्नी है इनके संतान नहीं है अब आप बताएं कि उनके संतान होगी कि भी नहीं होगी अब भगवान ने कहा देखो नारद आप उन्हें जाकर कह देना कि 100 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं है उनके संतान 100 जन्मों तक नहीं होगी देव ऋषि नारद जी आए भक्तों देव ऋषि नारद जी पति पत्नी को कहते आप निराश मत होना ठाकुर जी ने कहा कि आपके भाग्य में सो जन्मों तक संतान नहीं है तो पति पत्नी ने देव ऋषि नारद जी को नमन किया भगवान संतान नहीं है तो क्या हुआ हम तो अपनी सब धनपति को संपत्ति को संतों को दे देंगे और हम तो मन में जाकर भजन करेंगे तुम्हारा तो जब चार पांच दिन में मन में चले जाएंगे ऋषि नारदी चल दिए भक्तों दूसरे दिन उस गांव में एक साधु आया और साधु जोर जोर से पुकार रहा था कि एक रोटी दो और एक बेटा लो इतने में पति पत्नी ने सुन लिया साधु को अपने घर में लेकर आए चौकी पर बिठाया और पत्नी ने सात रोटियां देसी घी लगाकर महाराज जी को खिला दी <coughs> महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें सात सात पुत्र होंगे ग्यारह बारह वर्षों के बाद जब देव ऋषि नारद जी वहां पर आए देव ऋषि नारद जी ने क्या देखा कि उनके मकान के पास सात बच्चे खेल रहे हैं देव ऋषि नारद जी ने जब श्रीमान जी को भी देखा तो चौंक है देव ऋषि नारद जी ने तो कहा था कि मन में विचार किया कि इन्होंने तो हमसे कहा था कि मैं तो तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा भजन करूँगा संतान नहीं है तो क्या हुआ लेकिन महाराज जी तपस्या करने नहीं गए यही विराजमान है और ये साथ साथ बच्चे खेल रहे पूछे तो सभी बच्चे किसके हैं देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि महाराज ये किसके बच्चे हैं साथ साथ बोले महाराज हमारे हैं देव ऋषि नारद जी कहते आप कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर जी ने कहा सात जन्मों तक संतान का योग नहीं है ये बच्चे आपके कहां से आ गए समय संत ने कहा कि महाराज जी हमारे यहां एक साधु आए थे साधु जोर जोर से पुकार लगा रहे थे कि एक रोटी दो और एक बेटा लो तो हमारी पत्नी ने उन्हें सात रोटियां खिलाई और उन्होंने वरदान दिया कि साथ तुम्हारे यहां पुत्र होंगे तो महाराज जी ये तो साधु के प्रसाद से हमें प्राप्त हुए साधु की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं ये सात बच्चे देव ऋषि नारद जी बोलते आप कैसी बात कर रहे हो साधु भी तो ठाकुर जी से लेकर देगा उसने कहा कि महाराज ये तो हमें नहीं पता हमें तो साधु कृपा से मिला है संत कृपा से देव ऋषि नारद जी विचार करते हैं कि ठाकुर जी खुद तो झूठ कहते हैं और हमसे भी झूठ बुलवाते हैं हमसे ठाकुर जी ने कह दिया कि सात जन्मों तक सौ जन्मों तक संतान नहीं होगी लेकिन इन्हें तो संतान भी दे दी जाकर पूछते हैं उनसे दौड़े दौड़े गए देव ऋषि नारद जी भगवान से कहते कि प्रभु आप तो छलिया हो आप तो झूठ बोलते हो हमसे भी झूठ बोलवाते हो भगवान ने बोला क्या किया भैया हमने बोले सरकार जब आपको संतानें देनी थी तो हमसे आपने क्यों बुलवाया कि संतान का योग नहीं है सो जन्मों पर भगवान ने कहा देखो भैया मैंने तो संतान नहीं दी मैंने तो सत कहा था तुमसे महाराज जो सात सात बच्चे वो कहां से आ गए उनके पास बोले ये तो साधु का प्रसाद है देव ऋषि नानद जी कहते हैं महाराज साधु भी तो आपके पास से लेकर देगा भगवान ने कहा नहीं भैया अपने पास से उसने नहीं लिया उसने अपने बलों से दे दिया है देवऋष नाराज जी कहते महाराज ऐसा कैसा बल साधु में आ गया जो अपने तपोबल से वो संतान दे रहा है भगवान ने कहा अगर तुमको उस संत पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें उनका दर्शन करवाता हूं चलो मेरे संत तो भगवान लिया है सब भगवान खुद भी बुढ़े बन गए देव ऋषि नारद जी को भी बुढ़ा बना दिया भयंकर आंधी तूफान भगवान ने कर दी अब क्या हुआ साहब जिस संत ने संतान दी थी उनके दरवाजे को खटकाया संत ने अंदर से आवाज लगाई कौन तो भगवान कहते देखिए हम दो बुढ़े ब्राह्मण हैं, भयंकर वर्षा में मार्ग को भूल गए भूके प्यासे आपकी शरणागति में आए आप हमारी रक्षा करें साधु ने साफ तुरंत दरवाजे को खोला और साधुओं को बिठाया जलपान करवाया अब साधु जी घर में देख रहे हैं, खाने पीने की तो कोई चीज नहीं है तो पड़ोस में गए तो वहां से कुछ अनादि मांग कर लेकर आ गए अब अंत तो लेकर आ गया पका में कैसे साहब सारी लकड़ियां भयंकर वर्षा हो रही है उसमें भीग गई है साधु विचार कर रहे हैं कि मेरे द्वार पर दो महात्मा आए संत आए जो कि स्वयं भगवान का रूप होता है मेरे द्वार से संत भूखे ना जाएं, मैं इन्हें भोजन कैसे बना कर दू तो संत के मन में क्या सूझी तो संत ने कपड़ा लिया अपने दोनों पैरों पेर, को लपेट दिया कपड़ा आग लगा दी और अपने दोनों पैरों को हंडिया के नीचे संत ने रख दिया इतने में भगवान देव ऋषि नारद जी को कहते हैं कि आओ नारद अब मैं तुम्हें दर्शन करवाता हूं देखो ये वो महापुरुष है जो अपने द्वार से संतों को भूखा ना जाने के लिए अपने पैर जलाकर प्रसाद बना सकता है तो क्या उस संत में वे तपोबल नहीं जो अपने तपोबल से संतान दे सकता है दे सकता है श्रीमद् भगवत गीता में अगर हम चलते हैं तो वहां पर भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और कहा अर्जुन मेरे दिव्य ज्ञान को केवल मेरे भक्तों से कहना आम लोगों से मत कहना तो क्या ये भागवत और गीता सुनने वाले सारे भक्त होते हैं आम लोग होते हैं तो हमारे भक्त वैष्णव जंतु उनको सुना रहे हैं गीता का ज्ञान इसलिए भक्त कहते हैं कि भगवान आपने प्रतिबंध कर दिया लेकिन हम तो आपका ज्ञान सबको कहेंगे जिसको लेना है ले जिसको नहीं लेना है ले कोई प्रेम से ले कोई हमें मार कर ले, लेकिन हम तो सरकार आपका ज्ञान देकर ही रहेंगे चाहे इसके बदले में हमें नरक में क्यों ना जाना पड़ जाए दस नामा अपराध के अंदर एक अपराध ऐसा भी है अगर किसी को आप भगवान के विषय में बता रहे हो वो नहीं माना फिर आप बता रहे हो नहीं माना इससे दोष लगता है इसी प्रकार भगवत कृपा और संत कृपा आप सब भक्तों ने श्रवण करी इसलिए भगवत कृपा तो होती है लेकिन उससे बड़ी होती है संत कृपा आत्मादेव शर्मा जी फल को लेकर दौड़े दौड़े अपने घर पर आए और अपनी पत्नी को कहते धुंधली को अरी सुनती हो धुंधली ने कहा जी स्वामी जी क्या हुआ अरे अब तो हमारे यहां भी पुत्र का जन्म होगा बच्चे की रोने की आवाज आएगी खेलने की आवाज आएगी अरे स्वामी जी कैसे आएगी अरे हमें जंगल में एक संत ने दिया है फल तुम इसे खा लो इससे तुम गर्भवती हो जाओ धुंधली के मन में भक्तों कपट भरा था धुंधली ने कहा कि महाराज संत का प्रसाद है स्नान आदि कर कर खाऊंगी हाँ खा लेना आत्मादेव शर्मा जी के कर चले गए लेकिन खड़े रहकर आत्मादेव शर्मा जी ने उस फल को नहीं खिलाया इस घटना को एक महीना हो गया पड़ोसन ने जब सुना था तो पड़ोसन भी दौड़ी दौड़ी आई अरे धुंधली तेरा भाग्य जागृत हो गया तुझे तो संतान होने वाली है लेकिन धुंधली ने कहा कि मुझे तो संतान की कामना है ही नहीं यदि बच्चा नंगड़ा पैदा हो जावे उसके पालन में जिंदगी चली जाएगी बच्चे मलमूत्र करते हैं उसकी दुर्गंध उसकी बदबू मुझे अच्छी नहीं लगती और तो और सुखदेव जैसा कोई बच्चा पेट में आ जावे बारह साल तक पेट से बाहर नहीं जावे हो गया मेरा कल्याण और तो और बहन गर्भवती स्त्री ना आ सकती ना जा सकती ना नाच सकती ना गा सकती और यदि भूकरम आ जावे जल जला सब तो भाग जाएंगे मैं कैसे भागूंगी मैं तो मर जाऊंगी इसलिए मेरी तो कामना संतान की ही नहीं पड़ोसन ने कहा कि तेरा भाग्य जागृत हुआ और तू इस प्रकार की बातें करती है मैं चलती हूं जाते जाते धुंधली ने अपनी पड़ोसन से कहा कि, कि किसी से मत कहना उसने कहा नहीं नहीं बहना मैं कैसे कहूंगी किसी को नहीं बताऊंगा एक दिन धुंधली की छोटी बहन आती है अपनी बड़ी बहन धुंधली से मिलने के लिए धुंधली को उसकी छोटी बहन कहती कि बहना सब कुशल मंगल तो है तो दिन पर दिन सुखी ही जा रही है बड़ी चिंता में दिखती है धुंधली ने कहा कि ना जाने तेरे जीजा जी कहां से फल लेकर आ गए यदि मैं उस फल को खा लू और मैं मर गई तो और बच गई तब भी मैं मर जाऊंगी क्योंकि संतान हो जाएगी तो पूरी कथा उसने सुना दी जो पड़ोसन से कही थी तो धुंधली की छोटी बहन कहती तू चिंता मत कर मेरे एक महीने का गर्भ है जैसे ही मेरे संतान होगी मैं तुम्हारे जमाई जी को संतान दे दूंगी वो तुम्हारे पास लेकर आ जाएंगे और तुम्हारे जमाई जी तो ही लालसी तुम उन्हें धन आदि दे देना वे अपने मुंह को बंद कर देंगे फिक्र मत करो और तुम अपने पति देव के सामने नाटक करना आरंभ कर लो हे बहन किसी को पता ना लगे इस फल को गाय को खिला दो ऐसा के कर भक्तो छोटी बहन चली गई धुंधली अपने पति के सामने पेट में कपड़ा फंसा कर कहती है महाराज फल का असर होने लग गया है मैं गर्भवती हो गई आत्मा देव शर्मा जी बड़े प्रसन्न होते थे सूत्र का भवन जिस समय गर्भवतियां स्त्री होती थी उस समय उनका एक अलग से ही कमरा होता था जिसे रामायण में शोक भवन माता के कई शोक भवन में चली गई दासी, जो, दासी से कहा कि आप दशरथ जी को कह देना तो उनको मनाने के लिए दशरथ जी गए शोक भवन इसी प्रकार से पहले क्या होता था भक्तों कि गर्भवती जब स्त्री होती थी उनका एक अलग से कमरा होता था वो वहीं दासियों लगी। समय आने पर छोटी बहन के पुत्र हुआ उसने अपने पति को कहा कि मेरी बहन को दे आ जाओ। को देकर उसके पति आते हैं, संतान देते हैं धुंधली ने धन आदि देकर अपने जमाई जी को विदा कर दिया और यहां पर धुंधली ने दासी को कहा कि जाओ महाराज जी को कह दो जाकर के उनके यहां छोरे का जन्म हुआ अब तो आत्मादेव शर्मा जी बड़े प्रसन्न प्रसन्न आए ब्राह्मणों को दान पुन आदि किया छोरे का मोह देखा बारह दिन हुए बच्चे का नामकरण करना था आत्मादेव शर्मा जी कहते हैं ये नाम रखेंगे वो नाम रखेंगे फलाना नाम रखेंगे धुंधली ने कह दिया कौन सा नाम रखेंगे ये आपको नहीं सोचना है मैंने इसे नौ महीना गर्भ में रखा जन्म मैंने दिया और नाम भी मैं ही इसका रखूंगी अरे आत्मादेव शर्मा जी ने कहा तुम रखो मैं रखूं कोई अलग तो बात नहीं है तुम ही बता दो इस बच्चे का नाम क्या होगा अब धुंधली अपने संग मिलाकर उसका नाम रखती है अक्सर आपने देखा होगा ऐसा होता है आपने देखा होगा ऐसा अक्सर होता है अपने से मिलाकर नाम रखते हैं साहब अब क्या नाम रख दिया मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी सदैव कष्ट देने वाला भक्तों जब इस घटना को तीन महीने हुए तो गाय माता को जो फल खिलाया था उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ बच्चा था तो मनुष्य की तरह लेकिन उसके कान कानते गाय की तरह इसलिए बच्चे का नाम गऊ कारण रखा गया अब तो लोग दूर दूर से उस बच्चे को देखने के लिए भक्तों आ रहे हैं दूर दूर से लोग बोलते वारेवा आत्मादेव शर्मा का भाग्य पत्नी ने तो संतान दी लेकिन गह ने भी संतान दे दी, दी वो भी पुरुष दूर दूर से उस बच्चे को लोग देखने के लिए आ रहे समय आने पर दोनों को गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए गहकल महाराज जी तो विद्वान पंडित बने लेकिन धुंधकारी तो बना चोर एक दिन धुंधकारी ने अपने पिताजी को पीटा पिता धन दे पिता ने जब धन नहीं दिया तो घर के बर्तन ठिगड़े लेकर उसने बेच दिया अपने पुत्र से परेशान हो गए आत्मादेव शर्मा जी और आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे हैं देखो कैसा यह संसार है संतान नहीं थी तब भी आत्महत्या करने गया आज तो आपको संतान की प्राप्ति हो गई अब क्यों जा रहे हो आत्महत्या करने बोले योग्य संतान नहीं है राक्षस घर में पैदा हो गया